जून टीथ जून उन्नीस अठारह जब ग़ुलामी ख़त्म हुई लेखन ड्र्यू नेल्सन, चित्रांकन मार्क श्रोलर हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी कहानी की पृष्ठभूमि ये कहानी अमेरिका में गुलामी के ख़त्म होने के बारे में है और अब मुख्य कहानी ये 19 जून अठारह टेक्सास में एक गर्म दिन है बादलों ने चमकीले नीले आकाश को सजाया है गैलवेस्टन शहर के बाहर एक खेत में एक आदमी मकई की जुताई करता है पांच मील दूर एक किशोर लड़का लकड़ी काटता है पास में ही एक महिला फर्श की सफाई करती है उसकी बहन खलिहान में गाय दुहती है वो एक सामान्य दिन की तरह ही लगता है फिर गैलवेस्टन शहर में एक संदेश आता है वो संदेश शहर से होकर एक कान से दूसरे कान तक पहुंचता है संदेश घोड़सवारों द्वारा ग्रामीण इलाकों में ले जाया जाता है उसे वैगन और पैदल लोग दूर दराज ले जाते हैं लोग इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि वो संदेश इतना महत्वपूर्ण है जब खबर मकई के खेत वाले मजदूर तक पहुंचती है तो उसके गाल आंसुओं से भीग जाते हैं पांच मील दूर युवा लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी एक ठूंट में गाड़ देता है और फिर वो अपने पिता से गले मिलने के लिए दौड़ता है पास में महिला फर्श रगड़ना बंद कर देती है और गीले फर्श पर खुशी से नाचती है उसकी बहन दूध की बाल्टी गिरा देती है और अपने घुटनों के बल गिर जाती है जैसे ही ये खबर पूरे टेक्सास में फैलती है लोग काम करना बंद कर देते हैं और खुशी से झूम उठते हैं ये पुरुष महिलाएं और बच्चे सामान्य मजदूर नहीं थे वे काले गुलाम थे 19 जून को मिली खबर ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी उस दिन जनरल गार्डन ग्रेंजर गैलवेस्टन पहुंचे उन्होंने राष्ट्रपति एब्राहम लिंकन का एक आदेश पड़ा आदेश में कहा गया कि अब गुलाम स्वतंत्र थे ये अच्छी खबर थी लेकिन वो एक पुरानी खबर थी राष्ट्रपति लिंकन ने 1863 में आदेश दिया था लेकिन कुछ जगहों पर दासों को वो आदेश तुरंत नहीं बताया गया इस आदेश को टेक्स के गुलामों तक पहुंचने में दो साल से ज्यादा का समय लगा अंत में जब लोगों ने आदेश सुना तो गैलवेस्टन की सड़कें खुशी की अश्वेद आवाजों से गूंज उठी अब हम आजाद हैं अब हम मुक्त हैं लेकिन काले लोग गुलाम कैसे बने कल्पना करें कि आप बाहर खेल रहे हैं अचानक आप किसी जानवर की तरह एक शिकारी के जाल में फंस जाते हैं फिर आपको एक जहाज के तहखाने में कई अन्य चुराए गए लोगों के साथ ठूस दिया जाता है और आपको किसी दूर दराज के दूसरे देश में ले जाया जाता है आपको नीलामी ब्लॉक नाम के मंच पर नंगे खड़े होने को मजबूर किया जाता है कोई आदमी आपकी बोली लगाता है और वो आपको खरीदता है वो अब आपका मालिक है अब से आप उसके गुलाम हैं आपको अब उसका कहा करना होगा और अब वो जो चाहे वो आपसे करवा सकता है वो आपसे काम करवा सकता है वो आपको जंजीरों में बांध सकता है वो आपको कोड़े मार सकता है वो आपको जान से भी मार सकता है आप फिर कभी भी अपने घर या परिवार को नहीं देख पाएंगे सोलह सो उन्नीस से शुरू होकर यह बात लाखों अफ्रीकी लोगों के साथ घटी उन्हें उत्तरी अमेरिका और अन्य स्थानों पर गुलामों के रूप में लाया गया अमेरिका के लोग गुलाम क्यों चाहते थे उत्तरी अमेरिका में कुछ लोग घरेलू नौकर और अपने खेतों के लिए मजदूर चाहते थे कई दक्षिणी अमेरिका के लोगों को अपने प्लांटेशंस यानी वृक्षारोपण पर काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत थी कपास तंबाकू, मक्का और अन्य फसलों के वहां विशाल प्लांटेशंस यानी वृक्षारोपण थे बागान मालिक पैसा कमाने के लिए उन फसलों को बेचते थे मालिक अपनी कमाई को बहुत बढ़ा सकते थे यदि उन्हें अपने मजदूरों को वेतन नहीं देना पड़ता प्लांटेशंस के मालिक अपने ग़ुलामों को वेतन नहीं देते थे हर किसी को गुलामी पसंद नहीं थी उत्तर में बहुत से लोग और दक्षिण में कुछ लोग गुलामों को मुक्त करना चाहते थे उन्हें ग़ुलामी प्रथा गलत लगती थी और वे इसके खिलाफ अपनी आवाज़ भी उठाते थे वे सभी लोगों को एक समान मानते थे पर अधिकांश दक्षिणवासी ग़ुलामी को ख़त्म नहीं करना चाहते थे दासों के बिना उनकी फसल कौन बीनता और लकड़ी कौन काटता उनका खाना कौन पकाता और अश्वेत लोगों, लोगों को अपने समान नहीं मानते थे इसलिए उनके अनुसार वे दास स्वतंत्र होने के योग्य नहीं थे उत्तरी नेताओं ने हार नहीं मानी और दक्षिणी राज्य भी टस से मस नहीं हुए अंत में दक्षिणी राज्यों के एक समूह ने फैसला किया कि वे अब संयुक्त राज्य का हिस्सा बने नहीं रहेंगे वे अमेरिका से अलग हुए और उन्होंने अमेरिका के संघीय राज्यों कन्फेडरेट स्टेट्स का गठन किया अब देश दो भागों में बंट गया दक्षिण में कन्फेडरेट और उत्तर में यूनियन 12 अप्रैल 1861 को दोनों पक्षों की सेनाओं की आपस में लड़ाई शुरू हुई ये गृह युद्ध की शुरुआत थी 1 जनवरी 1863 को राष्ट्रपति लिंकन ने मुक्ति उद्घोषणा यानी इमेंसिपेशन प्रोक्लेशन नामक एक विशेष आदेश पर हस्ताक्षर किए इस मुक्ति पत्र के अनुसार संघीय यानी कॉन्फ़ेडरेट राज्यों में दास अब हमेशा के लिए स्वतंत्र थे पर कई बागान मालिकों ने अपने गुलामों को राष्ट्रपति लिंकन के आदेश के बारे में नहीं बताया वे चाहते थे कि गुलाम उनका काम करते रहे जब मालिकों को पता था कि दक्षिण युद्ध हार जाएगा फिर भी वे अपने लालच में एक और मुफ्त फसल चाहते थे लेकिन जैसे ही उत्तर के यूनियन सैनिक दक्षिण में गए उन्होंने वहां के गुलामों को यह खबर बताई उसके बाद दक्षिण के दासों ने अन्य गुलामों के बीच ये खबर फैलाई युद्ध जीतने में मदद करने के लिए हजारों मुक्त दास उत्तरी यूनियन की सेना में शामिल हो गए कुछ टेक्स गुलामों ने स्वतंत्रता के बारे में कहानियां सुनी लेकिन वे उनकी सच्चाई की पुष्टि नहीं कर पाए दासों को सावधान रहना था अगर वे आजादी का एक शब्द भी बोलते तो उनके मालिक उन्हें सजा दे सकते थे बागानों से भागने की कोशिश करने वाले दासों की जमकर पिटाई होती या उन्हें जान से मार दिया जाता वे केवल प्रतीक्षा और आशा ही कर सकते थे अंत में अप्रैल 1865 में उत्तरी यूनियन ने गृह युद्ध जीत लिया इस युद्ध में उत्तर और दक्षिण के सात लाख से अधिक लोग लड़ाई में मारे गए 19 जून को यूनियन के जनरल ग्रेंजर स्वतंत्रता की खबर लेकर गैलवेस्टन पहुंचे टेक्सास वो आखिरी राज्य था जहां यह आधिकारिक सुनाई गई सभी ने घोषणा पर विश्वास नहीं किया अफ्रीकियों को पहली बार गुलामों जैसे पकड़कर उत्तरी अमेरिका में लाए हुए अब 200 साल से अधिक समय बीत चुका था अठारह तक उत्तरी अमरीका में सबसे अधिक गुलाम वो लोग थे जो अमरीका में ही पैदा हुए थे वे केवल गुलामी की बेबस जिंदगी ही जानते थे पर फिर एक पल में वे आजाद हो गए फिर जब दासों को सच्चाई का पता चला तब उन्होंने अपने मालिकों के लिए काम करना बंद कर दिया वो पल डरावना और अद्भुत था अब वे आजाद थे वे हंसे और रोए वे चिल्लाए और उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की वे नाचे गाए इकट्ठे हुए और एक दूसरे से गले मिले उन्होंने स्वतंत्र अमेरिकियों के रूप में अपने लिए एक नए जीवन की कल्पना की कुछ पूर्व दासों ने अपनी पीठ पर सिर्फ अपने कपड़े लादे और वे बागान छोड़कर चले गए उन्हें नहीं पता था कि वे कहां जा रहे थे वे अब कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र थे यह सोचकर ही वे खुश थे कई लोगों ने अपने प्रियजनों की तलाश की जिन्हें दूसरे बागानों को बेच दिया गया था कुछ अपने परिवारों से जाकर मिले कुछ को बहुत खोजने के बाद भी अपने माता पिता या बच्चे नहीं मिले कुछ पूर्व दासों को शहरों में नौकरी मिली पर कई को वहां नौकरी नहीं मिली क्योंकि गोरे लोगों ने अश्वेत लोगों को काम पर नहीं रखा बहुत से लोग वृक्षारोपण यानी प्लांटेशन पर ही रुके रहे क्योंकि उनके पास कहीं जाने का और कोई ठिकाना ही नहीं था गुलाम लोग आजाद तो हो गए थे लेकिन फिर भी अश्वेत अमेरिकी लंबे समय तक समान अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे फिर भी गुलामी का अंत उनके लिए बहुत खुशी और जश्न मनाने का एक कारण था उन्नीस जून अठारह को स्वतंत्रता के बारे में जानने के एक साल बाद पूर्व दास जश्न मनाने के लिए एक साथ आए गैलवेस्टन शहर संगीत से जीवंत हो उठा भुने मांस की मीठी खुशबू से हवा महक उठी टेक्सास के अश्वेत लोगों ने उस दिन अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने वे इकट्ठे हुए और एक दूसरे के गले मिले उन्होंने समाचार साझा किए और कहानियां सुनाई उन्होंने स्वतंत्रता का जश्न मनाते हुए आध्यात्मिक गीत गाए मेरे लिए अब कोई और गुलामी की जंजीर नहीं और नहीं और नहीं उस दिन जश्न मनाने के लिए लोगों ने समारोहों, पूजा सेवाओं और परेडों में भाग लिया ये में 19 जून के कई समारोहों में से पहला था जब अश्वेत टेक्सन दूसरे राज्यों में गए तो वे उस परंपरा को अपने साथ वहां भी ले गए लेकिन 19 जून आखिर जून टींथ कैसे बन गया सबसे पहले टेक्सस ने इसे स्वतंत्रता दिवस मुक्ति दिवस को केवल उन्नीस जून कहा जैसे जैसे साल बीतते गए और स्वतंत्रता की कहानियां सुनाई गईं और फिर दोबारा से सुनाई गईं, तब जून और 19 तारीख एक साथ जून जून में मिल गए। आज जून 1866 की पहली वर्षगांठ की तरह ही मनाया जाता है पार्कों चर्चों स्कूलों में पिकनिक मनाने के लिए हर रंग के लोग पहुंचते हैं बुने मास की मीठी खुशबू से हवा महक उठती है आलू का सलाद भूना मुक्का बिस्कुट घर की बनी आइसक्रीम केक पाई और खरबूजे टेबल पर सजाए जाते हैं रेड वेलवेट केक और रेड सोडा पॉप उस दिन के पारंपरिक व्यंजन हैं। लाल रंग उन सभी लोगों का सम्मान करता है जिनका खून गुलामी में और आजादी के संघर्ष में बहा था। उत्सव की परेड शहर की सड़कों को संगीत और नृत्य से भर देती है काले काउ बॉय और काउ गर्ल घोड़ों पर सवार होकर शहर में से गुजरते हैं एक सजी हुई नाव पर सवार मिस जून लोगों की ओर हाथ हिलाती है लोग सड़कों पर टहलते हैं वे स्वतंत्रता और देशभक्ति के गीत गाते हैं उत्साही बेसबॉल खिलाड़ी प्रशंसकों का मनोरंजन करते हैं तेज रेस बोरी रेस और घोड़ों पर सवार रोडियो भी लोगों का मनोरंजन करते हैं केक वॉक के दौरान लोग ताली बजाते हैं और अपने पैर थपथपाते हैं नर्तक नाचते हैं और छलांगे लगाते हैं वे सभी एक स्वादिष्ट केक का भव्य पुरस्कार जीतने के लिए स्पर्धा करते हैं मुक्ति उद्घोषणा की पूजा सेवाएं और वाचन जून तीन के महत्वपूर्ण भाग हैं। वक्ता गुलामी और आजादी की कहानियों को बार बार सुनाते हैं वे किस्से सुनाते हैं कि आखिर टेक्सास के गुलामों को मुक्ति का समाचार सबसे आखिर में क्यों मिला एक किवदंती के अनुसार मुक्ति उद्घोषणा के साथ भेजे गए पहले दूत की रास्ते में ही हत्या कर दी गई थी और दूसरी कहानी के अनुसार उसे सवारी करने के लिए एक बहुत ही धीमा खच्चर दिया गया था लोग हंसते हैं लेकिन देर से पहुंचने वाली इस महत्वपूर्ण खबर की असली वजह कोई नहीं भूलता कोई नहीं भूलता है कि जून टींथ केवल मौज मस्ती का दिन नहीं है वो पुराने दर्द को याद करने का समय भी है संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग हर जगह जून टींथ मनाया जाता है टेक्सास की सरकार ने एक जनवरी उन्नीस को वो दिन राज्य छुट्टी घोषित कर दिया फ्लोरिडा से अलास्का कैलिफोर्निया से न्यूजर्सी तक देश भर के अन्य राज्यों ने इस उदाहरण का अनुसरण किया है कुछ लोगों का मानना है कि 19 जून को राष्ट्रीय छुट्टी होनी चाहिए जैसे थैंक्सगिविंग या जुलाई की चौथी तारीख जून टींथ अमेरिका में गुलामी के अंत की स्तुति गाने का समय होता है गुलामी के अंत का जश्न कब बनाया जाए इस बारे में अमेरिकियों के अलग अलग विचार हैं कुछ लोग सोचते हैं कि यह 1 जनवरी होना चाहिए जिस दिन राष्ट्रपति लिंकन ने 1863 में मुक्ति उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे दूसरों को लगता है कि 18 दिसंबर 1865 सच्चा दिन होगा इस तारीख को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में तेरवा संशोधन कानून बन गया इस संशोधन ने सभी राज्यों में दास प्रथा समाप्त कर दी मुक्ति उद्घोषणा ने केवल संघीय राज्यों में दासों को मुक्त किया और कुछ ऐसे लोग हैं जो उस तारीख का सम्मान करते हैं जब दासों को उनके ही राज्य में मुक्त किया गया था आप जो भी तारीख चुनें, आजादी का दिन वाकई में जश्न मनाने वाला दिन है